बापूजी समय समय पर अपने साधकों को योग वशिष्ठ रामायण पढ़वा कर समझाया करते हैं ताकि उन्हें जीवन की वास्तविकता समझ में आ सके जैसे यहाँ बापूजी लीलावती व राजा पदम की कहानी के जरिए साधकों को समय का चक्र व जीवन मरण की सच्चाई समझा रहे हैं योग वशिष्ट सिद्धांत ग्रंथ है लीलावती की कथा पूरी कहते कहते बीच में बोलते है की ये जगत स्वप्न मात्र है वती और उसके पति की बहुत बनती थी और राज्य उद्यान में जाते कभी वन विचरण करते और एक दूसरे को प्रश्न पूछते और उनका उत्तर देते दोनों की खूब बनती थी लीलावती ने सोचा कि मेरा पति कभी ना हमारे सरस्वती की तेरह महीने की उपासना की दूध पे रहे मौन रहे सरस्वती का जप करें ध्यान करें मां सरस्वती प्रकट हो गई सरस्वती माता प्रकट तो हुई वरम ब्रियात वरदान मांग लीले मेरा पति कभी ना मरे बोले लीला ऐसा वरदान तो संभव नहीं जो पैदा होता है मरता है लेकिन यह मरकर कहीं दूसरे ब्रह्मांड में न जाए इसी मंडल में रहे यह मैं तुम्हें वरदान देती हूं और जब तुम याद करोगी तो लीले में आ जाऊंगी लीला को संतोष हुआ वर्षों की कतारें बीती राजा पदम पर शत्रुओं ने धावा बोल दिया कमासान युद्ध हुआ वफादार मंत्री और सैनिक युद्ध में मारे गए लीलावती को पता चला अपने पति के शव को देखकर विलाप करने लगी उस जमाने की जो कुछ विधियां थी जैसे नावी पर घी रख देना मुंह में घी डाल देना आंखों पर घी की पट्टी लगा देना मुंह में तुलसी के पत्ते डाल देना ये बहुत एंटीबायोटिक हो जाता है और बैक्टीरिया आदि खम फैलते गोबर के गाय के गोबर के कंडे का धुआं कर देना जिससे हानिकारक कीटाणु पैदा ही नहीं हो अगर हो तो चट हो जाए ये सब करके पति के शब को रख दिया सुरक्षित और खुद सरस्वती के ध्यान में लग गई मां सरस्वती को प्रकट करने में सरस्वती प्रकट हुई लीला विलाप करते हुए कहे तो ऐसा हो गया बोले उसका शरीर यहां है लेकिन वो कहा है मैं तुझे ले चलू तो तुम दुख भूल जाओगी लीले इस आत्मचैतन्य की महिमा नहीं जानते इसीलिए लोग जरा जरा, जरा जरा बात में दुखी हो तो जाते हैं जरा जरा बात में आतंकित हो जाते हैं भयभीत हो जाते हैं। जो तुम्हारा वास्तविक जो तुम हो उसको कोई मार नहीं सकता लेकिन जो तुम्हारा शरीर है वो तुम उसको सजा रख नहीं सकते लीलावती अब चलो मैं तुम्हें अपने योग बल से अंतवाहक शरीर से तुम्हारे पति के पास ले जाते सरस्वती ने लीलावती को कमरे में बंद किया हाथ रखा शरीर वहीं रहा और अंतवाहक सूक्ष्म शरीर से सरस्वती जी के साथ लीला उड़ने में समर्थ हो सरस्वती का संकल्प सामर्थ्य था आकाश में उड़ते उड़ते ये जो दिखते हैं सब चांद तारे आदि उनको भी लांग के दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने की जरूरत नहीं पड़ी वरदान मिला था कि इसी ब्रह्मांड में रहेंगे तो लीलावती ने अपने पति को देखा कि तो सिंहासन पर बैठे वही मंत्री जो मर गए वो मंत्री है और यहां भी मानो उन राज्य स्थापित कर दिया ये तो उनको देखे राजा पदम को और मंत्रियों को लेकिन वो लोग उनको ना देखे तो बोले मां ये मैं क्या देखती हूं बोले जिसकी जैसी जैसी वासना होती है वो फिर इस इसी ब्रह्मांड में अंतवाक्षरी से भी वैसा विचरम करते हैं मरता है तो ये खोखा शरीर मरता है अभी तेरे को और आश्चर्य दिखाती हूं मेरे साथ चल सरस्वती का संकल्प और लीलावती इस ब्रह्मांड को लांघकर दूसरे ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुई इस ब्रह्मांड का जो सूरज है चंदा है तारे हैं यहां तक विज्ञान की यहां आपके मन की पहुंच है उससे पार जब ओंकार की उपासना करते तो इस ब्रह्मांड को चीरकर आगे के ब्रह्मांड से एकाकार हो सकता है जो भी साधक लगातार ओंकार की उपासना हो तो दूसरे ब्रह्मांड में गए और वहां सात्विक अरण्य में देखते हैं कि तुलसी का पौधा लगा है ये तो मैं नहीं लगाया मां और ये घर तो मेरा है ये बच्चे रो रहे हैं ये क्या है बोले तुम्हारा नाम अरुंधति था और तुम्हारे पति जो राजा पद्म हुए उनका नाम था वशिष्ठ जी श्री राम के गुरु वशिष्ठ और गुरु पत्नी अरुंधति नहीं तुम भी इस ब्रह्मांड के अरुंधति और वशिष्ठ थे और सात्विक जीवन यापन करते थे राजा की सवारी पर या और उसका बड़ा जयकारा था तो तुम लोगों के मन में हुआ काश हम भी राजा होते तो राजवी सुख भोगते यहां तो तब करते करते कई वर्षों की कतारें बीत गई ऐसा तुम दोनों के चित्त में हुआ समय पाकर दोनों का शरीर शांत हुआ और मानवीय ब्रह्मांड में तुम राजा पदम और लीलावती के रूप में राज सुख देखा ये जो बच्चे हैं इस ब्रह्मांड की समय की धारा यहां वहां के सौ वर्ष बीत जाते हैं तो यहां के सौ दिन अभी तो यहां बच्चे तुम्हारी याद में देखो रो भी रहे हैं उनको तो लगता है कि मां अभी आठ महीने हुए दस महीने हुए मर गए और तुमने वहां सौ वर्ष भोग लिए तो हर ब्रह्मांड का समय भी अलग अलग होता है जैसे आपका एक दिन बैक्टेरियाओं की कई पीढ़ियां बदल जाएगी आपका एक सप्ताह मच्छर की कई पीढ़ियां लेकिन आपका एक सप्ताह में मनुष्य की एक पीढ़ी भी नहीं बदलेगी आपके 10 साल में भी मनुष्य की पीढ़ी नहीं बदलेगी तो सबका अपना समय और ये सब देश काल सब काल्पनिक है हर जगह का अपना नियम काम करता है तो ये मैं क्या देखती हूं लीलावती ने पूछा ये भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ट जी बताते हैं कि जो दिखता है इतना ही जगत नहीं है और ये एक ब्रह्मांड अपना है जिसके ये सूर्य और ये ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश हैं ऐसे दूसरे ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्म विष्णु महेश तो आप इस वहम में न पढ़ो कि बेटे का क्या होगा बेटी का क्या होगा मेरा क्या होगा वो क्या होगा अनंत ब्रह्मांडों में घूम रहे हो तुम अनंत काल से सब चल रहा है तुम्हारी कभी मौत नहीं होती और हो, शरीर सदा रहता नहीं तो लीलावती ने अपने बेचों को देखा और सरस्वती कहती कि ये बच्चे जो दिख रहे हैं तुमको दिख रहे हैं लेकिन वो तुमको नहीं देखते क्यों मैं नहीं देखते कि हम अंतवाहक में है सूक्ष्म में जैसे टीवी में सारे दृश्य देखते और यहां नहीं देख रहे हैं अभी टीवी के कितने चैनल चलती होगी रेडियो के कितने स्टेशन अभी चलते हुए अभी तो इस समय तो धमाधमी होगी लेकिन अपन नहीं देखते क्योंकि अपन स्थूल में है और वो यांत्रिक सूक्ष्मता से पकड़ा जाएगा तो यांत्रिक सूक्ष्मता से भी अंत भाग और सूक्ष्म होता है इसलिए वो हमको नहीं देखेंगे अगर हम संकल्प करें कि वो हमें देखे तो फिर हमको देखेंगे तो वास्तव में जैसे लीलावती थी ऐसे ही आप हो लेकिन उसने लीलावती ने सरस्वती की कृपा से शरीर की यात्रा करी अगर आप ऐसी यात्रा करो अथवा सरस्वती मिल जाए तो आपको पता चलेगा कि जहां से आए हो वहां तो भी दो साल भी नहीं बिचोर यहां में पचास साल का हो गया मैं जाने कितने कितने ब्रह्मांडों में घूम भुम, घुमा के अभी यहां अभी इसके बाद मैं जाने कहा जाओगे या आपको आश्चर्यकारक ज्ञान सुनाई पड़ता होगा आप समझते होंगे कि चलो भाई अभी मैं गुड़गा में हूं इतने साल का में ऐसा हूँ ऐसा हूँ अभी ये करूंगा ऐसा होगा ऐसा होगा अरे ऐसा तो ऐसे तो कई कई जन्मों से कई के कई कुछ करते आए देखत न चलो जग जाई का मांगू कुछ स्थिर न रहा जो भी कुछ मांगेंगे वो स्थिर नहीं रहता तो अब ऐसा मांगो की जो हमसे छूटे नहीं तो वो ऐसा है कि अपने आत्मा परमात्मा की प्रीति आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो शुरू हुई थी बात कि तुम इतनी ऊंचाई को छू सकते हो भगवान कहते यन लबाना चापार हम जिसको पाकर उससे कोई अपर चीज नहीं है बड़ी चीज नहीं है यब्धवा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम तता य स्थितो न दुखे न गुरु ना विचाले इस आत्मदेव को पाले जो परम उदार है परम समर्थ है परम सुख रूप है ज्ञान स्वरूप है चैतन्य स्वरूप है उसको मैं के रूप में जान ले उसी की सत्ता से अंतकरण में जो प्रतिबिंब पड़ता है चांद असली चांद की सत्ता से घड़े में चांद दिखता है तो घड़े का चांद तो पानी लेगा तो हिलेगा घड़ा फूटेगा तो मरेगा वो घड़े का चांद घड़े का चांद मरेगा दिखता है फिर भी वो असलियत जो के त्यू है ऐसे ये शरीर जानते मरते हैं लेकिन चिदाकाश परमात्मा सत्ता जीव की जू के क्यों रहती है ऐसे लीलावती को सरस्वती ने कहा कि हे लीलावती तू कब तक रोएगी और कब तक ये संबंध रहेंगे वास्तव में कोई मरता ही नहीं है मरते जन्म की आकृतियां हैं जैसे पानी दरिया का वही का वही बुलबुलें हुए झाग हुई भंवर हुए और फिर मिट्टे बोले मर गए फिर बोले ये जन्म में ये मर गए वो पानी खेल रहा है ऐसे पांच भूत इसमें खेल रहा है लीला हो रही और लीला के पीछे जिसकी सत्ता है वो सत्ता है जिसकी चेतनता है जिसका आनंद है उस अपने परमेश्वर स्वभाव को जागृत करो